श्री विष्णु पुराण 24वां अध्याय मुचुकुंद का तपस्या के लिए स्थान और बलराम जी की ब्रज यात्रा श्री पराशर जी बोले परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व भूतों के ईश्वर अनादि निधम भगवान हरि बोले श्री भगवान ने कहा हे नरेशवर तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा वहां अत्यंत दिव्य भोगों को भोगकर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे श्री पराशर जी बोले भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने कि लोग बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए इस प्रकार भगवान कृष्ण चंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आकर उनके हाथी घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वश भूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया तब से यदु वंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया हे मैत्रय इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले की ही भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्ही गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हंस परहस किया गोपून ने बलराम जी से अनेको प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्ही ने उपालंभयुक्त बातें की किन्ही अन्य गोपियों ने पूछा चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है वे नगर नारियों के प्राण भगवान कृष्ण तो आनंद में है ना वे क्षणिक स्नेही क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीता अनुयायी होकर मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहां आवेंगे अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है कोई और बात करो जब उनके हमारे बिना डूब गई तो हम भी क्या माता क्या पिता क्या बंधु क्या पति और क्या कुटुंब के लोग हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया किंतु वे तो अक्रतज्ञों की धजा ही निकले तथापि बलराम जी सच-सच बतलाइए क्या कृष्ण कभी यहां आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर भगवान कृष्ण का चित्र नागरी अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है शरीर पराशर जी बोली तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है वे गोपियां भगवान बलराम जी को भगवान कृष्ण जी को और दामुदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी तब बलभद्र जी ने भगवान कृष्ण चंद्र का अति मनोहर और शांति माए प्रेम गर्भित और गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को সান্তना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ व्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे इस प्रकार श्री विष्णु पुराण जय श्री हरि श्री विष्णु पुराण 25 अध्याय बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा यमुना कृष्ण श्री पराशर जी बोले अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम को गोपों के साथ वन में बिछड़ते देखकर उनके उपभोग के लिए वरुण हे मदिरे जिन महा बलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिया हो हे शुभे तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदंब के वृक्ष के कूटर में रहने लगी तब मनोहर मुख वाले को वन में विचरणते हुए मदिरा की उत्तम उत्तम गंध सूंघने से उन्हें हे नटराज जी उसी समय कदंब से मध्य की धारा गिरती देख हरधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मध्यपान किया तदनंतर अत्यंत घाम के कारण स्वेद बिंदु रूप से सुशोभित मदोन्नत बलराम ने यह होकर उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह वाहन न आई इस पर हल्दार ने को होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा अरी पापी नहीं तू नहीं आती थी अच्छा अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र � इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना जी ने अक्षमत अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी हे hey, मूसलायुध आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए उनके उन मधुर वचनों को सुनकर हला युद्ध बलबद्ध जी कहा अरे नदी क्या तू मेरे बलबीरे की अवज्ञा करती है देख इस हल में मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर श्री पराशर बोले बलराम द्वारा इस प्रकार कहे जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगनी पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया उस समय करने पर महात्मा की अत्यंत हुई तब माता लक्ष्मी जी स्वशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्ण फूल एक कुंडल एक वरुण की भेंट की हुई कविना कुम्हानी वाली कमल पुष्पों की माला और दो समुद्र के समान कांति वाले नील वन वस्त्र दिए उन कर्ण फूल सुंदर कुंडल नीलंबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त होकर सुशोभित होने इस प्रकार विभूषित होकर बलभद्र जी ने वरज में अनेकों लीलाएं की और फिर दो मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत के पुत्री रैवती से विवाह किया उससे उनके निशठ और उलमुख नामक दो पुत्र हुए इस प्रकार श्री पुराण के पांचवे अंश में 25 अध्याय संपूर्ण 26 अध्याय रुक्मिनी हरण श्री पराशर जी बोले वह धर्व देशांतरगत कुंडनीपुर नामक नगर में भिक्षमक नामक एक राजा थे उनके रुक्मिणी नामक पुत्र और रुक्मणि नाम की एक सुमुखी कन्या थी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की और चारु हासनी ने भगवान श्री चंद्र की और अभिलाषा की कौन से द्वेष करने के कारण रुक्मिणी ने उन्हें रुक्मिणी नहीं दी महाप्राकरमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मिणी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजगण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए इधर बलभद्र जी खंडनी पुराए तदंतर विवाह का एक दिन गहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंप कर श्री ने उस कन्या का हरण कर लिया तब श्रीमान पांड्रक दंतवक्र विदुरथ शिशुपाल जरासंध और शालव आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री को मारने का उद्योग किया किंतु वे सब बलराम आदि यदु तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश ना करूंगा भगवान कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी घोड़े रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया इस प्रकार रुक्मी को यह धने परास्त कर श्री मधु सुभन में राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मानी का समयक वेधक तरीके से पानी ग्रहण किया उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीरवान प्रधूमर का जन्म हुआ जिन्हें शमरासुर हरण ले गया और फिर जिन्होंने काल से शमरासुर का वध किया था इस प्रकार 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री